श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नवासी प्रवृत्ति या निवृत्ति दक्षिणेश्वर में राम बाबू राम आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाद पर भक्तों के साथ बैठे हैं दिन के 11 बजे होंगे अभी उन्होंने भोजन नहीं किया कल शनिवार को श्री राम भक्तों के साथ श्रीयुक्त अधरसैन के यहाँ गए थे नाम संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कराए थे आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा श्री रामकृष्ण को कीर्तनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है पहले बाबूराम मास्टर श्री रामपुर के ब्राह्मण मनोमोहन भवनाथ किशोरीलाल आए फिर चुनीलाल हरिपद दोनों मुखर्जी भ्राता राम सुरेंद्र तारक अधर और निरंजन आए लाटू हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं श्रीवृत्त रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्री राम कृष्ण की भी देख रेख करते हैं श्रीवृत्त राम चक्रवर्ती पर विष्णु मंदिर की पूजा का भार है लाटू और हरीश दोनों श्री राम कृष्ण की सेवा करते हैं आज रविवार है सात सितंबर अठारह सौ चौरासी मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा नरेंद्र नहीं आया उस दिन नरेंद्र नहीं आ सके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 सर दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते श्री राम कृष्ण मास्टर से कल अधरसैन के यहाँ भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था इसीलिए बाबू को ले जाया करता हूँ सहिदा है यह कहकर श्री कृष्ण गाने लगे अ सखीरी मैं अपना हृदय किसके पास खोलूँ मुझे बोलना मना जो है बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके मैं तो मरी जा रहे हूं। केवल उसकी आंखों में आँखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा परंतु ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे ये सब बाउलों एक समुदाय के गीत हैं शाक्त मत में सिद्ध को कॉल कहते हैं वेदांत के मत से परमहंस कहते हैं बाउल वैष्णव के मत में साई कहते हैं साई अंतिम सीमा है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 इसका यह अर्थ है जो सिद्ध होता है वह अंतर में ईश्वर देखता है जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं वे दूसरे मत के लोगों को जीव कहते हैं वे जाति मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करते कहते हैं यहाँ जीव है उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी है उसका नाम सरी सरस्वती पाथर है इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं परंतु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 नाम का जब भी ना करेगा दूसरे का अर्थ है कामने और कांचन की आसक्ति का त्याग जितेंद्रियता वे लोग ठाकुर पूजन मूर्ति पूजन यह सब पसंद नहीं करते जीता जागता आदमी चाहते हैं इसीलिए उनके दर्जे के आदमियों को करता भजा कहते हैं करता भजा अर्थात जो लोग करता को गुरु को ईश्वर समझते और इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं श्री राम देखा कितने तरह के मत हैं जितने मत उतने पथ अनंत मत है और अनंत पथ है भवनाथ अब उपाय क्या है श्री राम के एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो बाँस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो रस्सी की सीढ़ी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक बाँस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुँच सकते हो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 श्री राम के बड़ा अच्छा है जो ईश्वर के अनुरागु है उन्हें देना अच्छा है इससे धन का सदुपयोग होता है सब रूपये संसार को सौंपने से क्या होगा किशोरीलाल के लड़के बच्चे हो गए हैं वेतन कम पाता है इससे पूरा नहीं पड़ता श्रीराम राम के मास्टर से कह रहे हैं नारायण कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूँगा नारायण को यह याद दिलाना मास्टर पंचोटी में खड़े हुए हैं श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद झाउ से लौटे मास्टर से कह रहे हैं जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो मैं थोड़ी देर बाद जाता हूं, लौटूंगा। श्री राम कृष्ण कमरे में पहुंचकर कह रहे हैं तुम में से किसी को छाता ले आने की बात याद नहीं, नहीं रही सब हंसते हैं जल्दबाज आदमी पास की चीज़ भी नहीं देखते एक आदमी एक दूसरे के यहाँ कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी एक आदमी अंगोछा खोज रहा था अंत में वह उसी के कंधे पर पड़ा हुआ मिला श्री रामकृष्ण के लिए काली का अन्नभोग लाया गया श्री राम प्रसाद पाएंगे दिन के एक बजे का समय होगा वे भोजन करके जरा विश्राम करेंगे भक्तगण कमरे में बैठी बैठे ही रहे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 मरुभूमि भई लो जलद निहाई लो चातकी मर गई श्री राधा का यह वीरा वर्णन हो रहा है सुनकर श्री कृष्ण को भावावेश हो रहा है ये छोटी खाट पर बैठे हुए हैं बाबू राम निरंजन राम मनोमोहन मास्टर सुरेंद्र भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं गाना जम नहीं रहा है कौन नगर के नवाई चैतन्य से श्री रामकृष्ण कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं नवाई मनोमोहन के चाचा हैं पेंशन लेकर कोल नगर में श्री गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं श्री रामकृष्ण का प्राय दर्शन करने आते हैं नवाई उच्च कंठ से श्री संकीर्तन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण आसन छोड़कर नृत्य करने लगे साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे कीर्तन खूब जम गया महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हरि नाम के बाद अब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं श्री राम कृष्ण पूर्ण है नाम लेते हुए ऊर्ज दृष्टि हो रहे हैं गाना मां आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना गाना उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है इसकी जड़ विश्वास है जो काली का भक्त है उसे तो जीवन मुक्त करना चाहिए वह सदा ही आनंद में रहता है अगर उनके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए उसके लिए पूजा जप होम बली ये सब कुछ भी नहीं है श्री रामकृष्ण ने तीन चार गाने और गाए अंत में जो पद उन्होंने गाया उसका भाव यह है मन आदरणीय श्यामा को यत्नपूर्वक हृदय में रखना तू देख और मैं देखूँ कोई दूसरा उन्हें न देखने पाए यह गाना गाते हुए श्री कृष्ण जैसे खड़े हो गए माता के प्रेम में पागल हो गए आदरणीय श्यामा माँ को हृदय में रखना यह इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं शराब पीकर मतवाले हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं श्री राम कृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े श्री राम कृष्ण ने मधुर स्वरों में कहा मच्छू श्री कृष्ण को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गए श्री राम कृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं नाच श्री कृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं भाव की पूर्ण मात्रा है बिल्कुल मतवाले हैं भाव का कुछ उपसम होने पर कह रहे हैं ओम ओम ओम काली भक्तों में से कितने ही खड़े हैं महिमाचरण खड़े हुए श्री राम कृष्ण को पंखा झूल रहे हैं श्री राम महिमाचरण से आप लोग बैठिए आप वे से जरा कुछ सुनाइए महिमाचरण सुना रहे हैं जय यजमान आदि फिर वे महानिर्माण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे ओम नमस्ते सते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वोहकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय तमेक शरण्यं तमेक वरिण्यमेक स्व प्रकाशमेक्री प्रहर परम निश्चल निर्विकप भयाना भयषण भीषण गति प्राणीना पावन पावना महोचपदात्री तमेक परेशा परम रक्षण रक्षण वा स्मरामो वेम वां भजामो वयम वाम जगत्साक्षी रूपम नमाम सदैक निधानम निरालंबमीशम भवाम्बोधि पोतम शरण्यम व्रजा श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया भक्तों ने भी प्रणाम किया कलकत्ते से अधर आए श्रीराम कृष्ण को प्रणाम किया श्रीराम कृष्ण मास्टर से आज खूब आनंद रहा महिम चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है कीर्तन में खूब आनंद रहा क्यों मास्टर जी हाँ महिमाचरण ज्ञान चर्चा करते हैं आज उन्होंने कीर्तन किया है और नाचे भी हैं श्री रामकृष्ण इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं शाम हो रही है भक्तों में से बहुतेरे श्री राम कृष्ण को तो प्रणाम कर विदा हुए